कैसे हैं आप आप सुन रहे हैं श्रीमदभागवतम के ग्यारहवें स्कंद के अष्टम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद जहां पर भगवान दत्तात्रेय जी के माध्यम से उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं दत्तात्रेय जी बता रहे हैं अजगर का दृष्टान्त देकर क्योंकि अजगर को भी उन्होंने अपना गुरु माना और उससे ये सीखा कि संत व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय पूर्ण का काम मानसिक और शारीरिक शक्ति से युक्त होकर भी संत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय नहीं होना चाहिए अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए यह चौथे श्लोक का अर्थ जहां कहा गया है ओजह सहो बल युतम देहम कर्मकम शयानु वीत निद्रश्च्चा नेहेते इंद्रियवानी है ना वीत निद्रा इसका मतलब है नींद निद्रा का अर्थ है नींद या अविद्या और वीत का अर्थ है से मुक्त यानी कि जो योगी है जो भक्त है उसे भगवान से अपने संबंध के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए उसे ये समझना चाहिए इसका आश्वासन रहना चाहिए कि भगवान सब प्रकार से अपने शरणागत की रक्षा करते हैं मेरी भी रक्षा होगी तो अपने निजी निर्वाह के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए है ना हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि यहां अजगर का उदाहरण इसलिए दिया गया ताकि मनुष्य व्यर्थ ही अपने शारीरिक लालन पालन में समय ना गवाए देखिये समय बहुत कम है हर व्यक्ति के पास शरीर का पता नहीं कब छूट जाए आस माहौल कैसा हो जाए कैसा दैविक यानि कि अधिदैविक प्रकोप हो जाए क्या पता अधिभतिक प्रकोप ना जाने क्या रूप ले बैठे समय का कुछ नहीं पता आज अगर हम हैं तो इसका मतलब नहीं कि कल भी इस शरीर में रहेंगे ही तो समय बहुत ही कम है हमेशा ये मानकर चलना चाहिए तो इस कम समय में भी देखा जाए तो पारिवारिक जिम्मेवार वो समय ले, ले लेती है फिर अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो वहां भी 10 घंटा तो बिता ही लेते हैं या 8 घंटे बिताते हैं 8 घंटे सोते हैं 8 घंटे जो है हम ऑफिस में बिताते हैं और फिर 1-2 घंटा आने जाने में भी लग जाता है तो फिर कितना समय रह गया अगर हम बाहर ही भागते रहें और यहां वहां दौड़ते रहें और दूसरों की सोचते रहें तो अपने बारे में कब सोचेंगे ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा इसीलिए जो इंसान है उसे यह सोचना चाहिए कि मैं बहुत अधिक प्रयास नहीं करूंगा बहुत अधिक कमाऊंगा नहीं इतना ही कमाऊंगा जिससे मेरा गुजारा हो जाए सामाजिक रूप से दुनियावी रूप से मेरा ऊंचा उहदा हो ऊंचा मुकाम हो यह नहीं सोचना चाहिए इसीलिए यहां पर अजगर का उदाहरण दिया गया अजगर के उदाहरण से इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बिल्कुल निष्क्रिय रहना है कुछ करना ही नहीं है जी नहीं इस उदाहरण से यह बताया गया है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में निष्क्रिय रहना होगा और आध्यात्मिक उन्नति में सक्रिय रहना होगा है ना अगर कोई व्यक्ति पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है कि नहीं मैंने कुछ काम ही नहीं करना अजगर की तरह लेटे रहना है बोला गया है ना कि अजगर वृत्ति अपनाओ अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है वो पड़ जाए तो फिर वो भयंकर अविद्या की चपेट में फंस जाएगा ये अविद्या का अंधकार है और तब इंसान भगवान के नित्य दास के रूप में अपने आप को पहचान नहीं पाता तो भगवान जो है वो अपने भक्त को और ऐसे भक्त को जो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है उसे बहुत सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं कि ठीक है तुम अगर मेरी इतनी अच्छी सेवा करण्या चो ठीक है तो बहुत कृतज्ञ होता है ठीक है प्रभू युक्त वैराग्य मे व जीता है जहा पर हर वस्तु भगवान की सेवा मे लगात जो लोक भगवान की सेवा करते भगवान का भजन करते भगवान के भजन मे दूसो को भी लगाते हैं, तो भगवान उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं यह मनोकामना है कि भगवान मैं आपकी सेवा करूं और दूसरों को भी आपकी सेवा में लगाऊ तो जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं तो ऐसा जो मुनि है ऐसा जो भक्त है उसका कुछ लक्षण भी होता है दत्तात्रेय जी बता रहे हैं पांचवें श्लोक में मुनि ही प्रसन्न गंभीर दुर्वी गाहतपारो कि मुनि अपने बाह्य आचरण में सुखी और मधुर होता है परंतु भीतर से अत्यंत गंभीर और विचारवान होता है चूंकि उसका ज्ञान अगाध और असीम होता है इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता है इस तरह वो सभी प्रकार से अगाध और दुर्लंघ्य सागर के शांत जल की तरह होता है तो जो भक्त स्वरूपाविष्ट होता हैनि जिसे समझ आ गया कि की मगवान का दासुदास हावा नाही हं अगर मे आत्मा हा जो की मू तो मैं भगवान का दासुदास ही हिसके अलावा जो मेरी उपाधिया है की मे पुरुष ही स्त्री ह्या मी डॉक्टर ही इंजिनिअर हं की मी ये हो हे सब बाहेरी उपाधिया शरीर की तो जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप में पूर्ण रूपेण से अवस्थित है वो कभी भी असंयमित नहीं होता संयम नहीं खोता और न ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान ही कभी समाप्त होता है वह अक्षोक रहता है यानी कि इस दुनिया का हर्ष इस दुनिया का शोक उसे दुखी नहीं करता ना ही उसे खुश कर पाता है हर्ष में वो हर्षित नहीं होता दुख में वो दुखी नहीं होता है क्यों क्योंकि वो जानता है कि ये जो दुख दुनियावी है वस्तुतः वो दुख है ही नहीं और ये जो सुख है वो भी सुख है ही नहीं क्यों क्योंकि वो अब असल आनंद प्राप्त करने लगता है ना तो उसका मन भगवान पर स्थिर होता है और भगवान कैसे हैं असीम आनंद के सागर तो जब वह भगवान से जुड़ जाता है तो वो परम ज्ञानी हो जाता है और उसके अंदर महान आध्यात्मिक शक्ति भी आ जाती है इसलिए उसको हराया नहीं जा सकता है क्योंकि हार और जीत तो दुनियावी चीज है है ना, यहां पर जीत भी हार है और हार तो खैर कुछ है ही नहीं यहां की जीत वस्तुता बहुत बडी हार है क्य हमारे मन को चल कर दे और मन बाहर दौड़ेगा जबकि मन को भीतर की यात्रा के लिए भगवान ने बनाया है ताकि ये जो मन है वो भगवान की तरफ हमें ले जा सके है ना तो जब कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शरीर पर विशेष ध्यान देता है अपने स्वरूप पर ध्यान देता है कि हां मुझे भगवान की सेवा प्राप्त करनी है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है तब काल की क्रिया से वो प्रभावित नहीं होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या बाहर किसी से बात नहीं करता है क्या वो किसी से मित्रता नहीं रखता है क्या वो अकेला रहता है क्या वो कटु बोलता है क्योंकि उसे तो सब कुछ अब मिथ्या दिखता है तो यहां पर बताया नहीं ऐसा नहीं है बाहर से वो हरेक से मैत्री भाव रखता है और वो मधुर बोलता है मधुर मीठा बोलता है प्रसन्न रहता है क्यों प्रसन्न रहता है वास्तव में देखा जाए तो एक भक्त जिसकी लो जिसकी लगन भगवान से पूरी तरह लग चुकी है वही प्रसन्न रह सकता है क्योंकि वो निष्काम है वो भगवान से अपने सुख के लिए कुछ नहीं मांगता वो भगवान के सुख में ही सुखी है इसीलिए वो परम प्रसन्न है परम परम प्रसन्न है भगवान के गुणगान को सुनता है भगवान का गुणगान गाता है और भगवान में ही रमन करता है भगवान से ही उसे आनंद मिलता है तो वो बाहर के लोगों से बहुत अच्छी तरह से ही बात करता है मित्रता रखता है किसी को भी अपना वैरी नहीं समझता है और वो बहुत मधुर रहता है वो बहुत मीठा बोलता है पर हां भीतर से उसका मन परम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर रहता है राधा श्याम सुंदर नित्यानंद प्रभु गौरहरी ये जो स्वरूप है बड़े मधुर हैं और इनके चरणों में मन स्थिर रहता है तो बोलेगा वो कुछ भी हसेगा बोलेगा लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी वास्तविक योजना को समझ नहीं सकता यहां तक कि इस दुनिया का कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसे लाया जाए और उसे कहा जाए कि जरा तुम बताओ ये संत क्या सोचते हैं क्या योजना है इनकी इनकी मानसिक क्रिया क्या है तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक उस स्वरूप सिद्ध भक्त की मानसिक क्रियाओं को नहीं समझ सकता ऐसा भक्त जिसने काम और लोभ पर आधारित भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है वास्तव में देखा जाए तो वाकई ये जो हमारे आसपास की दुनिया है वो कामनाओं पर आधारित है, है ना कामनाए और कामनाए और बस कामनाए ही हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होता वैसा होता बस य करते व करपालिंग कामनाए इच्छाए और लोभ ज्यादा तरक्की करणे का लोभ ज्यादा पैसे का लोभ ज्यादा यश कमाने का लोभ और बि ना जाने कितने प्रकार के लोभ और कामना ये जो भौतिक जीवन जो सिर्फ काम पर आधारित है लोभ पर आधारित है ऐसे जीवन का परित्याग कर देते हैं स्वरूप सिद्ध भक्त और भगवान के श्री चरण कमलों को ही अपना आधार बना लेते हैं उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसा जो महात्मा है वो वास्तव में एक विशाल समुद्र की तरह है समुद्र में असंख्य शक्तिशाली नदियां प्रवेश करती है समुद्र शांत रहा करता है इस प्रकार समुद्र की तरह संत व्यक्ति को मधुर अगाध गंभीर दुर्लंघय असीम और अचल समझना होगा है ना तो देखिए समुद्र से भी सीख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी समुद्र से सीख रहे हैं कि देखिए समुद्र की जो लहरें हैं ना ऊपर ऊपर वो कितनी चमकदार होती है उन लहरों को कोई व्यक्ति देखता रहता है तो बड़ा आह्लादित हो जाता है लेकिन समुद्र कितना गंभीर है कितना गहरा है और उसके अंदर कितने प्रकार के रत्न छिपे हैं यह बाहर से कोई व्यक्ति पता नहीं लगा सकता कोई नहीं समझ सकता कि इस समुद्र में कितनी भी नदियां क्यों ना मिल जाए पर समुद्र का जलस्तर कभी भी नहीं बढ़ता और अगर इस समुद्र में से पानी निकाल दिया जाए, तो यो समुद्र कभी खाली भी नहीं हो सकता, इसका न सकाळी जसा रहता है। लेकिन हा कृष्ण प्रेम की तरंगों से तरंगा मुनि का मन वो वहाकार करता है वो उचलता है वैसे ही जैसे कि बहुत दूर स्थित चंद्रमा इस समुद्र की लहर कोणी ओर खीच देता हैर समुद्र की लहरे ऊची उठने लगती है ज्वार की तरह तो समुद्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी और भी बहुत कुछ वो बताएंगे हमें कि समुद्र के और क्या क्या गुण होते हैं और भक्त उनसे क्या क्या सीख सकता है ये सब जानेंगे हम सुनते रहेगा समर्पण